शांति शांति ही ओम इस वेद विज्ञान के क्रम में हम वेद मंत्रों के माध्यम से धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डाल रहे हैं वेदोक्त धर्म विषय की चर्चा करते हुए ऋषि दयानंद ने बहुत सारे वेद मंत्रों को उद्धृत किया है उनका उल्लेख किया है उसमें से तीन मंत्रों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं जो संगठन सूक्त का भाग है इस वेदोक्त धर्म के क्रम में एक और वेद का मंत्र उन्होंने व्याख्यात किया है उद्धृत किया है और वो मंत्र भी जब विचार करेंगे तो हमें संसार की एक जो परिस्थिति है उसका साक्षात्कार कराता है मंत्र है दृष्टार रूपे व्याकरोत, सत्यान्वृते प्रजापति अश्रद्धा अन्दृते आदधात श्रद्धा सत्ये प्रजापति इसमें शब्दार्थ को देखा जाए तो ये कहा है दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृत प्रजापति जब संसार को परमेश्वर ने बनाया तो बनाते हुए इस संसार की दो परिस्थितियों को बनाया और दोनों को अलग अलग देखा या इस संसार को बांटा ही दो भागों में दो रूपों में एक इसका यथार्थ स्वरूप होता है एक इसका अयथार्थ स्वरूप होता है इसको हम दूसरी भाषा में सत्य कह सकते हैं अनृत कह सकते हैं ये संसार होने के रूप में अस्तित्व रूप में अच्छाई के रूप में सच्चाई के रूप में है और यह संसार इसके विपरीत भी है असत्य भी है सत्यान्द्रित प्रजापत। इस यदि शब्द पर हम चिंतन करें तो हमें अद्भुत बात लगेगी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कितना अच्छा होता इस संसार में सुख ही सुख होता कोई दुखी नहीं होता कोई बीमार नहीं होता कोई बूढ़ा नहीं होता और सारे लोग सदा युवा स्वस्थ सुंदर प्रसन्न ही बने रहते। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इस संसार में जिसे हम सुख कहते हैं वो बड़ा सापेक्ष शब्द है जिसे हम धर्म कहते हैं उसका अकेले का अस्तित्व नहीं है जिसे सच कहते हैं वो अकेला जिंदा ही नहीं रह सकता है सच है झूठ है धर्म है अधर्म है पाप है पुण्य है अच्छा है बुरा है ये सब कुछ सापेक्ष है एक के होने से दूसरे की सिद्धि होती है एक के होने से दूसरे का अस्तित्व बनता है एक के होने से दूसरे का पता चलता है यदि केवल दोनों में से एक ही होता यदि पाप ही होता तो पुण्य नहीं होता तो पाप आप इसे कहते किसे या पाप नहीं होता तो पुण्य किसे कहते धर्म नहीं होता तो अधर्म किसे कहते अधर्म नहीं होता तो आप धर्म किसे बताते सत्य नहीं होता तो संसार में झूठ क्या था और झूठ यदि नहीं होता तो सत्य किसे कहते संसार में यदि हम ये सोचें कि एक ही तरह का होता तो यदि इस पर गहराई से विचार करेंगे तो संसार के होने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि इस संसार में सुख और दुखों का अनुभव करके मनुष्य दुख से छूटना चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वो पुरुषार्थ करता है यदि एक ही चीज होती तो प्राप्त करने का क्या था वो तो प्राप्त थी और प्राप्त ही थी तो फिर पुरुषार्थ की आवश्यकता क्या थी और पुरुषार्थ की नहीं फिर हमारी क्या आवश्यकता थी संसार की क्या आवश्यकता थी उसमें कुछ करना तो था ही नहीं जब करना ही नहीं तो करने की जगह क्या करना जब शरीर के करने के लिए कुछ है ही नहीं तो शरीर का ही क्या करना जब कोई चीज भूख है ही नहीं तो भोजन कहा क्या सवाल कैसे पैदा होगा तो हम ये देखेंगे कि संसार के होने के लिए अपने आप ही दोनों का होना आवश्यक है सत्य का भी असत्य का भी धर्म का भी अधर्म का भी पाप का भी पुण्य का भी सुख का भी दुख का भी ये सब चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं सुख के बिना दुख का क्या अस्तित्व है आदमी को पता कैसे लगेगा कि सुख होता क्या है आप देखें कभी कभी व्यक्ति जो बहुत सुविधाओं में जीता है वो सुविधाओं में ही कष्ट ढूंढने लगता है कोई दुख में पड़ा हुआ व्यक्ति उसे देखता है तो उस पर बड़ी दया होती है कितना मूर्ख आदमी है यह सुख में भी दुख मान के बैठा हुआ है जब लोगों को भोजन ही नहीं मिलता ऐसी स्थिति में भोजन ऐसा नहीं है वैसा नहीं है कम नहीं है ज़्यादा नहीं है कि विवाद में क्यों पड़ता और वो पड़ता है तो उसे अभी पता नहीं है कि नहीं मिलने का परिणाम क्या होता है नहीं मिलने की परिस्थिति क्या होती है इसलिए संसार की जो सत्ता है वो दोनों तरह की है पाप की पुण्य की धर्म की अधर्म की सुख की दुख की हानि की लाभ की यश की अपयश की यह जो परिस्थिति है कि हम यदि सोचें कि एक ही तरह का हो जाए ऐसा नहीं हो सकता संसार में सुख भी है दुख भी है लेकिन संसार से हम छूटना क्यों चाहते हैं क्योंकि यहां का सारा सुख जो है दुख से मिश्रित है हम इसलिए अतिशय सुख की कामना करते हैं अधिक सुख की कामना करते हैं इसलिए हम इससे छूटना चाहते हैं तो ये जो होना है सच और दुख का इसलिए दुख सुख सच और झूठ ये संसार में जब तक संसार है तब तक रहेंगे इसलिए यहाँ कहा दृष्टारूप दृष्टारूपे व्याकरोत सत्यान्द्रित प्रजापति जब दोनों का ही अस्तित्व है तो क्या ऐसा है कि यह मिटेगा नहीं हां संसार में तो भले ही ना मिटे लेकिन संसार से बाहर जो मिटने की परिस्थिति है वो परिस्थिति बनती संसार में है यदि मनुष्य को शरीर ना मिले तो वो कुछ कर नहीं सकता ना अच्छा कर सकता ना बुरा कर सकता ना सुखी हो सकता ना दुखी हो सकता जो करने का सामर्थ्य है वो शरीर के कारण मनुष्य को मिलता है मन बुद्धि आत्मा के कारण मिलता है आत्मा और परमात्मा की जो स्थिति है उसकी गहराई विचार यहां करने का अवसर नहीं है लेकिन इतना समझ लेना चाहिए कि यदि हम दोनों अशरीरी हो जाएं, तो हम असमर्थ हो जाएंगे और वो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा वो पूरा का पूरा समर्थ रहेगा क्योंकि हमको शरीर की हमको इंद्रियों की हमको मन की हमको बुद्धि की इसलिए आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमारे पास संपूर्णता नहीं है हमारे पास जो अधूरापन है कमी है उसे पूरा कैसे करें तो उसे पूरा कैसे करें तो जैसे करते हैं उसके लिए साधन दिए हैं तो ये शरीर जो है हमारी उस न्यूनता को कमी को पूरा करने के लिए साधन रूप है हम साधन के बिना कुछ नहीं कर सकते और परमेश्वर को साधन की आवश्यकता नहीं होती सामान्य रूप से हमारे मन में यह आता है कि साधन जो है वो शायद महत्वपूर्ण है बड़ी चीज है और इसलिए हम समझते हैं इसके पास कार है इसके पास बड़ी कार है इसके पास कई कार हैं इसके पास हवाई जहाज़ है इसके पास हेलीकॉप्टर है इसके पास रॉकेट है, है इसके पास क्या है इसलिए ये बड़ा आदमी है इसके पास साधन है इसलिए बड़ा है एक सोचने की बात है एक व्यक्ति को आप साधन के रूप में यदि देते हैं कार दे दें और पैर न दें तो पैर और कार में यदि विकल्प दिया जाए तो मनुष्य क्या चुनेगा क्या कोई व्यक्ति कार हवाई जहाज मोटरसाइकिल चुनेगा कि चलो पैर नहीं सही पैर के बदले में आप ये ले लो ऐसा कोई पसंद करेगा नहीं करेगा। तो वो क्यों नहीं करेगा कि उसका जो साधन है वो अधिक मूल्यवान है बाकी साधनों से इसलिए ये शरीर धारण करने वाला मनुष्य संसार के साधनों से बड़ा अपने को छोटा मानता है लेकिन यदि शरीर की तुलना में छोटा बड़ा देखे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता तो जो साधन हैं वो स्वामी के लिए होते हैं स्वामी के होते हैं इसलिए स्वामी के लिए साधन मूल्यवान नहीं होते हैं स्वामित्व तो मूल्यवान होता है तो ऐसे ही परमेश्वर में स्वामित्व है और हमारे में स्वामित्व का अभाव है ये साधन हमें स्वामित्व प्रदान करते हैं इसलिए हम इनको बड़ा मानते हैं लेकिन परमेश्वर को क्योंकि इनकी आवश्यकता ही नहीं है इसलिए इन साधनों से उसके बढ़पन का कोई संबंध नहीं है इन साधनों से वो बड़ा नहीं बनता है इसलिए हम साधन होने पर छोटे हो जाते हैं और वो बिना साधन हो यह बड़ा हो जाता है जहां साधनों की आवश्यकता है यदि दोनों को आवश्यकता होती तब जिसके पास अधिक साधन होते वो संपन्न होता लेकिन एक के पास साधन हैं तो नहीं लेकिन उसे आवश्यकता भी नहीं है तब कौन बड़ा होगा तब निश्चित रूप से जिसके पास साधन नहीं है वही बड़ा होगा क्योंकि उसको साधनों की आवश्यकता ही नहीं है अर्थात तो वो पूर्णता पर उस परिस्थिति पर पहुंच चुका है जहां साधन उसे पहुंचाते हैं ये ऐसे ही है कि जैसे किसी को इसी नगर में जाना है साधन उसको चाहिए जो नगर में पहुंचा हुआ है वही रहता है उसको आगे जाना नहीं है तो उसको साधन क्यों चाहिए वो क्या करेगा साधनों का तो इसलिए जिसको जाना है उसे साधन चाहिए जो पहुंचा है उसे साधन की जरूरत नहीं है तो परमेश्वर को साधन की क्यों नहीं आवश्यकता है क्योंकि वो पहुंचा हुआ है उसका साधन का जो उद्देश्य है साधन का जो साध्य है वो उसे मिला हुआ है साधन से मैं जिसे पाना चाहता हूं उसका स्वामित्व तो पहले से ही उसके पास है तो जिसके पास स्वामित्व तो है वस्तु जिसकी है उसको वस्तु की क्या इच्छा होगी तो हमारे मन में इच्छा का होना हमारे अधूरेपन का प्रतीक है अधूरेपन का कारण है इसलिए हम साधनों की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर साधनों की अपेक्षा नहीं रखता। तो हमारा जो जीवन है अधूरेपन को बता रहा है अपूर्णता को बता रहा है इसलिए हमारे को साधनों की आवश्यकता होती है और इन साधनों के कारण से इनका उपयोग हम कर लेते हैं सदुपयोग भी करते हैं दुरुपयोग भी करते हैं इनसे अच्छाई की ओर भी बढ़ते हैं इनसे बुराई की ओर भी बढ़ सकते हैं इसलिए साधन मुझे आवश्यक हैं चाहे अच्छा करूं तब भी और बुरा करूं तब भी तो ये साधनों के बिना मेरे लिए संभव नहीं है इसलिए परमेश्वर की तुलना में मैं पिछड़ जाता हूं छोटा पड़ जाता हूं क्योंकि मेरे पास साधन हैं और उसके पास साधन नहीं है लेकिन उसको साधनों की आवश्यकता नहीं है और मेरा बिना साधनों के काम नहीं चलता है उसको साधनों की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उसे कुछ चाहिए नहीं वो जहां जहाँ चा पहुंचना चाहता है वहां पहुंचा हुआ है जो करना चाहता है वो किया हुआ है जो प्राप्त करना चाहता है वो उसे स्वतः प्राप्त है ऐसी परिस्थिति में वो साधन लेकर करेगा कि और उसको साधनों की आवश्यकता नहीं है और हमें शरीर के बिना कुछ करना संभव नहीं है और हमारे पास कुछ अपना है नहीं तो वो जो भी मुझे मिलना है मिलेगा वो मुझे केवल मेरे शरीर से मिलेगा मेरे साधनों से मिलेगा मेरे मन बुद्धि चित्त से मिलेगा मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार के प्रयोग से मिलेगा इंद्रियों से मिलेगा तो इसलिए ये साधन क्योंकि दोनों ओर होते हैं तो संसार का दोनों परिस्थितियों में होना अनिवार्य है क्योंकि इन साधनों से मैं अच्छाई की ओर पूर्णता की ओर भी जा सकता हूँ और इन साधनों से मैं बुराई की ओर भी जा सकता हूँ मेरे जाने की जो स्वतंत्रता है योग्यता है वो इन दोनों के बिना संभव नहीं है इसके बिना विकल्प के बिना वो मेरे चुनाव का अर्थ कुछ बनता नहीं है संसार में अच्छा बुरा दोनों हैं इसलिए उस व्यक्ति की श्रेष्ठता है जो अच्छे का चुनाव करता है यदि इसमें विकल्प नहीं होता तो किसी को भी चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होती और कोई भी किसी से कम अधिक नहीं होता इसलिए जो अच्छा होना या बुरा होना दोनों अनिवार्य हैं संसार के लिए क्योंकि संसार में जीव की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता अच्छाई और बुराई दोनों के साथ जुड़ी हुई है जो व्यक्ति अच्छा करता है जो व्यक्ति अच्छा कर सकता है वही व्यक्ति बुरा भी करता है बुरा भी कर सकता है इसलिए अच्छा व्यक्ति उसको माना गया है जो अपने अच्छे कार्य के अथा उत्तरदायित्व तो लेता है किंतु वो अपनी कमियों का बुराइयों का पराजय का खराबी का भी उत्तरदायित्व तो लेता वो स्वतंत्र है वो अच्छा भी कर सकता है वो बुरा भी कर सकता है उसकी स्वतंत्रता ना तो अच्छा करने से नष्ट होती है ना बुरा करने से नष्ट होती वो स्वतंत्रता है इसीलिए वो बुरा कर सकता है वो स्वतंत्र है इसलिए ही अच्छा कर सकता है तो ये जो स्वतंत्रता है ये मेरे लिए, ये मेरे लिए सबसे मूल्यवान चीज है इसलिए परमेश्वर ने इस संसार में मुझे अच्छा बुरा दोनों करने का अधिकार दिया है मूल चीज मेरा अधिकार है और मेरी अधिकार ही मेरी स्वतंत्रता को परिभाषित करता है और ये मेरा अधिकार मुझे इस योग्य बनाता है कि संसार में मैं किसे चुनूं इसलिए मंत्र में जो बात कही गई है दृष्टवा रूपे व्याकरोत सत्यान्दृतें प्रजापति ओ दोशातिरक्ष शांति पृथिवेश र्व शांति शांतिरव शांति क्षमा शांतिरे दि ओ शांति शांति शा